शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं बुने जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधिपूर्वक गणाधीश का पूजन किया तत्पश्चात शिव गणों ने आदरपूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया मुनीस्वर उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की धुनधुनिया बदने लगी अप्सराएं नृत्य करने लगी गंधर्वश्रेष्ठ गान करने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर, पर प्रतिष्ठित होने पर वहाँ महान उत्सव मनाया गया सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा नारद शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ जो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी जो स्वातमा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं गिरजा के सन गए और लोगों की हितकामना से पूर्वत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे तब मैं मैं और मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए जो मनुष्य जितेंद्री होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की निर्धन को धन की भार भार्थी को भार की प्रजार्थी को प्रजा की रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसे उसका पति मिल जाता है जो शोक सागर में डूब रहा हो वह इसके श्रवण से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है